श्रीमद भागवत गीता के अष्टम अध्याय अर्जुन का है पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है अध्यातम क्या है कर्म क्या है अभिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा आधिदेव किस को कहते हैं हे मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं तो श्री भगवान जी ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वे कर्म नाम से कहा गया है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है हिरण्य में पुरुष है और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अधि इस शीर में मैं ही रूप से अधि यज्ञ हू जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शीर को त्याग कर जाता है वह मेरा साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसमें कुछ भी शंचे नहीं है कुंती पुत्र अर्जुन मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है इसलिए ही अर्जुन तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो, तो निंदेह मुझको ही प्राप्त होगा हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वे भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है वेद के जानने वाले विद्वान जिस सचिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं शक्ति रहित सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा सब इंद्रियों के द्वारा द्वारों को रोककर और मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शीर को त्याग कर जाता है वे पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है हे जो पुरुष मुझ में अन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही में प्राप्त हो जाता हूँ परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त कर लेते हो, हे अर्जुन ब्रह्मलोक लोक सब लोक पुनरावर्ती हैं परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर्युग की अधिक अवधि वाला और रात्रि को एक हजार चतुर्युग अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन्म काल के तत्व को जानने वाले हैं संपूर्ण चिराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं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 जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा तो जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है वह जिस सचिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है वह स्नातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से ही प्राप्त जोने योग्य हैं है अर्जुन जिस काल में शीत त्याग कर गए हुए योगी जंत वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा जिस मार्ग में ज्योतिर्मे अग्नि अभिमानी देवता है दिन का अभिमानी देवता है शुक्र पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के छ महीने का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी चंद उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है तथा दक्षिणायन के छह महीने का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर फिर वापस आता है क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पित्रयान मार्ग सनातन माने गए हैं इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गो को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण ही अर्जुन तो सब कान में बुद्धि रूप योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है इस प्रकार से अष्टम अध्याय परिपूर्ण